श्री ओरनेम अथ द्वादश्यार्जुन उवाच एततुक्ता ये भक्ताक्षरम व्यक्तमति योग विद्छेद ये च चाप्यक्षरम अव्यक्त ते शाम के योग भी तमा अनव एवं शब्दार्थ ये जो भक्ता अनन्य प्रेमी भक्त जन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सतत युक्ता निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह त्वम आप सगुण रूप परमेश्वर को क्या और ये दूसरे जो अक्षरम अविनाशी सचिदानंद घन अव्यक्तम निराकार ब्रह्म को अपी ही अति श्रेष्ठ भाव से भसते हैं। तेसाम उन दोनों प्रकार के उपासकों में योगविदाह अति उत्तम योगविद्या के कौन श्री भगवाच मयि आवेश मनो ये मित्य युक्ता उपास पर्योपेता तेमें युक्त तमामेद मयि आवेश मन ये माम नित्य उपासते उपास परेता ते मे युक्त तमाम अनवय एवं शब्दार्थ है मई मुझ में मन मन को आवेश एकाग्र करके नित्य युक्ता निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगी हुई ये जो भक्त जन पर अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धया श्रद्धा से उप्रेता है युक्त होकर माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपास हैं ते वे में मुझको युक्त योगियों में अति उत्तम योगी मता मान्य है ये त्वक्षर मन श्यम अव्यक्तम पर उपास चित कूटस्थम अचलम ध्रुव संयमेंद्रिय ग्राम सामबुद्नुवती मेहम सूत पदछेद ये तो अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्त पर्यपावत्र अचिंत थम अचलम ध्रम संयम्यमुबुद्वी मे सर्वतता अन्वय शब्दार्थ तु परंतु ये जो पुरुष इंद्रिय ग्राम इंद्रियों के समुद संयम्य भली प्रकार से वस्मे करके अचिंतम मन बुद्धि से परे सर्वत्र गर्वव्यापी अनिर्देश स्वरूप च और कूटस्थम सदा एकरस रहने वाली ध्रुवम नित्य अचलम अचल अव्यक्तम निराकार अक्षरम अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्मा को परंतर निरंतर ही भाव ऐसी ध्यान करते हुए भजते हैं ऐसी वे सर्वभूत हित सम्पूर्ण भूतों के हित में रता रत, सर्वत्र में समबु समान भाव वाले योगी माम मुझको एव ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अव्यक्ताशक्त अव्यक्ता ही गति दुख देप्य पदच्छेद क्लेश अतर तम अव्यक्ताशक्त चेतसा अव्यक्ता ही गति ही दुखम देहवि अवाप्य अन्वय एवं शब्दार्थ तेम उन अव्यक्ता शक्त चेतसा सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के क्लेश परिश्रम अधिकतर विशेष है ही क्योंकि देहवद देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्तविषयक विषय गति गति दुःख दुख पूर्वक अवाप्य प्राप्त की जाती है ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सनय समा अन्य नोगे नाम ध्यान ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सनस मतपरा अन्य योग ध्यान तन्वय तू परन्तु ये जो मतपरा मेरे पराण रहने वाले भक्तजन सर्वाणी संपूर्ण कर्माणी कर्मों को मुझ में अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्येन अनन्यान भक्ति योग से ध्या निरंतर चिंतन करते हुए उपास भजते हैं हे समर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयी आवेशेतसा पदछेदेशा समुदरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेत अन्वय एवं पार्थ हे अर्जुन शेषाम उन मई मुझ में आवेश चेत शाम लगाने वाले प्रेमी भक्तों का अहम मैं नचिरात शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से समुद्रता उद्धार करने वाला भवानी होता हूँ मय मन आधत्स्व मुद्धि निवसी्यसी मयि अत ऊर्धव न संशय पदछेद मयि मनत्स्व मुद्धि निवश्यसी मयि अतः ऊर्धम न संशय एवं शब्दार्थ मई मुझमे मन मन को आध लगा मई मुझमे एवं बुद्धिम बुद्धि को निवेश लगा अतः इसके ऊर्धम उपरांत तू मई मुझमें एव निवासिष्यसि निवास निवस करेगा संश्चया, संश्चया। न नहीं है अथ चित्त समी मई स्थिर अभ्यास योग मच्छा धनंजया पर छेद अथ अच्छा चित्तम समी मई स्थिर अभ्यास योगे नतः मच्छा धनंजया अन्वय एवं शब्दार्थ अच्छ यदि चित्तम मन को मई मुझ में स्थिर अचल समाधा स्थापन करने के लिए न शक्नोष समर्थ नहीं है तथा तो धनंजय हे अर्जुन अभ्यास योगी न अभ्यास रूप योग के द्वारा माम मुझको आप तुम प्राप्त होने के लिए इच, इच्छा कर अभ्यास से समर्थो ऐसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपी कुर्वन अभ्यासे अपी अस्मर्था, कर्मा सिमसी तदेद अभ्यासे असीमत मकर्म परमा मदर्थम अर्मा कुरि अवापस्न्वय शब्दाथ अभ्यासे अभ्यास में अपि भी अस्मर्थ अस्मर्थ असी है मत कर्म परम मेरे लिए कर्म करने के ही परायण भव हो जा मदर्थम मेरे निमित्त कर्माणि कर्मों को कुर्वन करता हुआ अपि भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को अप्यसी प्राप्त होगा तदपि शक्तोसी कर्तुम उद्योग आश्रिता सर्व कर्म फल त्याग तथ यत्म अदक्षेद अथ एत असी कर्तुम उद्योग आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः गुरु यमान एवं शब्दार्थ अथ यदि मध्योगम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रितह आश्रित आश्रित होकर एक उपर्युक्त साधन को कर्तुम करने में अपि भी अशक्त असमर्थ असी है तथ तो यथात्मान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल का त्याग करु कर श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशेषती ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागारन पदच्छेद त्यागा श्रेय हि ज्ञानमस ध्यान विशिष्यति से ध्याना कर्म फल त्याग त्यागा, त्यागा अनतर अन्वय एवं शब्द अभ्यास मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञानम ज्ञान श्रेय श्रेष्ठ है ज्ञान ज्यान ज्ञान से ध्यानम मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान विशिष्ट श्रेष्ठ है ध्यानात् ध्यान से भी कर्म फल त्याग सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है ही क्योंकि त्यागा त्याग से अनंतरम तत्काल ही शांति परम शांति प्राप्त होती है अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्र करुण निर्ममो निरहकार क्षम दुख सुख शमी संतुष्ट सप्तम योगी यता दृढ़ मय्यर्त मनो बुद्धि मद्भक्त सी क्रिय पदक्षेद अद्वेष्ट सर्वूता मैत्र करुण निर्म निरहंकार सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यमा दृढ़ मई अर्पित मनो मनोबुद्धि यह मद भक्त सह में प्रिय अनुष सर्वभूता नाम सब भूतों में अद्वेष्टा द्वेष भाव से रहित मैत्र स्वार्थ रहित सबका प्रेमी च और करुणा हेतु रहित दयालु है एव तथा निर्मम ममता से रहित निरहंकार अहंकार से रहित सम दुख सुख सुख दुखों की प्राप्ति में सम समी क्षमा है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी योगी सततम निरंतर संतुष्ट संतुष्ट है यथात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं दृढ़ निश्चय मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है सह वह मई में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मद भक्त मेरा भक्त में मुझको प्रिय प्री है यस्मानो यशमोदीजते लोको नो द्वे या सच्चा में प्रिया। दा। लोका नोद्विजते चय हर्षामर्स भयोदे गैर मुक्तो यदेद यस्मात्ते लोक लोकात्जते च यह हर्षाम एवं शब्दार्थ यस्मा जिससे लोकः कोई भी जीव न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च और यह जो स्वयं भी लोका किसी जीव से न उद्वेजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च तथा यह जो हर्षामर्स भयो दी हर्ष अमर्स भय और उद्वेद आदि से मुक्त रहित है सह वह भक्त मैं मुझको प्रिय प्रिय है, है। अनपेक्ष दक्ष उदासीनो ग था सर्वरम्भ परित्यागी मद भक्त स में प्रिय पदच्छेद अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन ग्य सर्वारंभ परि त्यागी यह मद भक्त सिय अनुय शब्दार्थ यह जो पुरुष अनपेक्षा आकांक्षा से रहित शुचि बाहर भीतर से शुद्ध दक्ष चतुर उदासीन पक्षपात से रहित और गतव्य था दुखों से छूटा हुआ है सह वह सर्वरम्भ परित्यागी सब आरंभों का त्यागी मद भक्त मेरा भक्त मैं मुझको प्रिय प्री है यो नती न ना देश न सोचती न कांक्षती शुभासु परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय पदछेद यह न नृष्यति न देशी न शोचती न काती शुभाशुभ पर भक्ति मान यह सिय अन्वय शब्दार्थ यह जो न न हर्षित होता है न न द्वेष करता है नोचती शोक करता है न न कामना करता है यह जो शुभाशु पर त्यागी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है सह वह भक्तिमान, भक्ति युक्त पुरुष में मुझको प्रिय प्रिय है सम शत्रत्रोच मित्रे चथापन शीतोषण सुख दुख संग विवर्जिदेद मित्रे चथापनो शीतोषण सुख दुखेशन्वय शत्रो मित्रे शत्रु मित्र च और मान अपमान मान अपमान में समीश सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्व में समह समहे च और संग विवर्जितः आसक्ति से रहित तुल्य निंदा निंदा स्तुति स्तुति केन केन चित चित प्रिय तुल्य निंदस्तुति संतुष्टिंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टि स्थिरमती प्रिय नर अन्वय एवं शब्द तुल्य निंदा स्तुति निंदा स्तुति को समान समझने वाला मौनी मननशील और यह न जिस के किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट सदा ही संतुष्ट है और अनिकेत रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है स्थिर मती स्थिर बुद्धि भक्तिमान भक्तिमान नर, पुरुष में मुझको प्रिय प्रिय है ये तू धर्मादम यथोक्तम पर उपासना मत परमा भक्ता में प्रियाद ये तो धर्मृतम यथाउ परसते श्रद्धा मत परमा भक्ता अतीव अन्वय शब्दा तो परंतु ये जो श्रद्धान श्रद्धा पुरुष मत परमा मेरे पारायण होकर इदम इस यथा उत्तम ऊपर कहे हुए धर्मामृतम धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं ते वे भक्ता भक्त में मुझको अतिव अतिशय प्रिया प्रिय है ओम तस्वीर श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद भक्तिनाम द्वादोध्याय